सम्योग और संभाविता छठा भाग संभाविता व भविष्यवाणी क्या तुम अपनी निकाली हुई संभाविताओं के आधार पर कह सकते हो कि दस बार सिक्का उछालने पर कितने चित और कितने पट आएंगे प्रयोग करके देखो क्या तुम्हारा अनुमान सही निकला कक्षा के सभी बच्चों की 10 उछालों के आंकड़े इकट्ठा करके देखो कितने चित और कितने पट आए उछालों की संख्या बढ़ने से क्या अंतर पड़ता है इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इन्ही आंकड़ों के साथ एक और प्रयोग करेंगे प्रयोग तीन इस प्रयोग में हम प्रयोग दो से प्राप्त आंकड़ों को एक और ढंग से सजा कर देखेंगे एक लाइन में दर्शाई गई दस उछालों को हम एक चाल मानेंगे दाहिनी तरफ लिखी हुई संख्या बताती है कि उस चाल में चितों की संख्या क्या है यह संख्या शून्य से दस के बीच होगी जैसे कि पहली चाल में छे चित आए और दूसरी चाल में तीन चित आए जब प्रयोग पूरा हो गया तो हम संख्याओं को गिनकर बता सकते हैं कि दस चालों में छे चित कितनी बार आए इन्ही संख्याओं के आधार पर हम एक स्तंभालेख बनाएंगे। स्तंभालेख से हमें एक नजर में मालूम हो सकेगा कि कितनी बार कितने चित आए स्तंबा लेख बनाने का तरीका अपने किटकापी में से एक चौखाने वाला कागज निकाल लो इसकी एक रेखा पर पेंसिल से एक मोटी लाइन बना लो जैसा कि यह दिखाया गया है चौखाने कागज पर चित्र के अनुसार शून्य एक दो तीन चार पाँच छत आठ नौ और दस लिख लो यह हर चाल में आए चित्रों की संख्या हैं। है तुम्हे इस चौखाने कागज पर यह दर्शाना है कि दस चालों में कितनी बार कितने चित्र आए? उदाहरण के लिए यदि पहली चाल में तीन से काला कर देंगे इसी तरह अगली चाल में अगर पांच चित आते हैं, तो हम चौखाने कागज पर पांच के ऊपर वाले खाने को काला कर देंगे अगली चाल में अगर दोबारा पांच चित आते हैं तो हम पांच के ऊपर वाले अगले खाने को काला कर देंगे इसी प्रकार हर चाल में चितों की संख्या के अनुसार खाने भरते जाने हैं दस चालों के पूरा होते ही तुम्हारा स्तंभालेख भी तैयार हो जाएगा इस स्तंभालेख के अनेक फायदे हैं। उदाहरण के लिए खानों को गिनकर सरलता से बताया जा सकता है कि कितनी बार कितने चित आए। इसके अलावा इस चित्र को देखते ही हर एक स्तंभ की लंबाई से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि कौन सी चित संख्या ज्यादा बार आई और कौन सी कम बार। ऊपर बताए गए तरीके से दस चालों के परिणामों का स्तंभ तैयार करो स्तंभालेख के आधार पर बताओ कि क्या सभी चित संख्या लगभग बराबर बराबर आई सबसे ज्यादा बार कौन सी चित संख्या आई सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को मान कहते हैं